विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ सुरेश राठौड़ हैं जो जामनगर से बिलोंग करते हैं वर्तमान समय अब रोड में है और एज ए प्रोफेशनल गायक है सिंगर हैं तो उनकी कुछ गीतों को भी हम सुनेंगे आज के शो में तो आप सभी की तरफ से सुरेश राठौड़ जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जी धन्यवाद अच्छा सुरेश जी मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी इस वक्त तो रेडियो ट्विन करके बैठे हुए हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम को सुन रहे हैं जी वो भी आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं जी तो उन सभी के लिए आप अपने बारे में ज़रूर बताएं जी जी बिल्कुल मेरा नाम सुरेश राठौड़ है और खानदानी हम लोग जामनगर गुजरात से है और संगीत मुझे विरासत में मिला है मेरे बाप दादा मेरे भाई मेरा चाचा मेरी दादी जी वगैरह सब राज गायक हुए थे आ, क्या और जामनगर में सभी काम करते थे और संगीत में एक घराना होता है नहीं, नहीं। कोई जयपुर घराना बोलता, बोलता है कोई बीकानेर घराना बोलता है सही बात तो है तो उसमें हमारा घराना आदित्य जी के घराने अच्छा। से हम लोग हैं क्या बात है और मेरा पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है और पूरा इंडिया में कहो तो मेरे भाई जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं राठौर परिवार के नाम से काफी जाने जाते हैं जैसे कि नदीम श्रवण बोलिए रूप कुमार जी राठौड़ बोलिए विनोद राठौड़ बोलिए संगीतकार संजीव दर्शन बोलिए तो ये लोग सब मेरे कजिन ब्रदर हैं तो मैंने काफ़ी ट्राई किया बम्बई स्टूडियो में भी गया इधर गया उधर गया और हमेशा वहाँ मतलब कामयाब नहीं रहा नहीं। या तो मेरा भाग्य समझ लो या मेरी मेहनत को डाउन नहीं होगी तो मैं वापस घर आया और घर आ करके मैंने अपने हिसाब से अपनी पार्टी तैयार की अच्छा अच्छा और अभी काम चल रहा है अच्छा काम चल रहा है और आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई है तो एक प्रोग्राम के दौरान हम मिले थे जी जी जी, जी। और मेरा किस्मत अच्छा है या मेरा भाग्य अच्छा है कि आज आपने मुझे बुला लिया तो मैं आज बहुत ही खुश हूं इतना खुश हूं कि 25 साल में जितना गाया बहुत खुशी मिली लेकिन आज जो मुझे प्रसन्नता मिल रही है आज खुशी मिल रही है वो एक अपार खुशी है चलिए सुरेश राठौर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बारे में बताया और कई बार होता है कि हम लोग किसी अच्छे जगह पे जाने की कोशिश करते हैं या सभी लोग जहाँ पर अपना नाम कर रहे हैं वहां पर जाने की कोशिश करते हैं हाँ। लेकिन लगातार कोशिश ही हमारी एक सफलता की सीढ़ी है और हो सकता है कि हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन जहां भी हैं हम अपने में मस्त रहे खुश रहे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हम लोग जहाँ भी हैं वहां अगर खुश रहते हैं तो हमारी हमेशा सदा के लिए जीत रहती है अगर हम ये सोचते हैं कि हमें वो चीज नहीं मिला तो ईश्वर ने आपको सब कुछ दे भेजा है आप नहीं मिला ये सोच के अपने आप को दुखी क्यों करें जैसा भी आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छी लगी आपकी बातें और जिस तरह से मेहनत करते हैं हम लोग कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है आपकी कोशिश आज जारी है और हमारे सभी श्रोताओं की दुआएं आपके साथ हैं और अभी आपको सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा तो मैं चाहूंगा कि जामनगर में आपके परिवेश में आपके गांव के बारे में परिवार के बारे में कुछ स्कूली यादें आप ताजा कराइए अपनी जी ऐसा था कि जब लगभग मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ हुँ, हुँ। और हमारे बाप दादा कुछ कारणवश मैंने ऐसा सुना है पूरा जानतानी में कि वहाँ के जो हिजाइन एस गुलाब कुंवरबा थे जिनका काफी नाम था राजघराने में वहाँ हमारे बाप दादा रहते थे और वहाँ से उनकी एक लड़की सिरोई महाराजा को शादी किया तो पहले के जमाने में तो जैसे गांव दे दिए गाय दे दी नौकर चाकर दे दिए जी, जी जी तो ऐसे हमको भी एक संगीत मंडल उनके संग भेज दिया अच्छा अच्छा और हम लोग आकर के मतलब हमारे बाप दादा जो थे वो आकर के सिरोई में बस गए अच्छा और सिरोई से एक पास में मेरा पुस्तैनी गाँव है जो रेवद्र तहसील में आता है गांव का नाम है रौवा, रौवा अच्छा। दलपत सिंह जी ठाकुर साहब के नाम से वो फेमस है तो रौआ गांव में हमारे खेत कुए हैं कुएँ हैं हमारे और भी भाई रहते हैं और वहां से फिर पापा थोड़े बड़े लिखे थे संगीत तो जानते ही थे पालनपुर आ गए और पालनपुर से उनका ट्रांसफर हो गया आबिरूढ़ अच्छा अच्छा और फिर लास्ट में मेरा जन्म हुआ और जब मैंने वो संभाला तो संगीत के माहौल में ही था घर में क्लासे होती थी तबला बजता था तानपुरा बजता था हारमोनियम बजता था जी। और पापा ट्यूशन भी लेते थे तो वहाँ से वो शौक शुरू हो गया और होते होते फिर स्कूलों में जब मुझे बिठाया और थोड़ा होशियार हुआ तो स्कूल में गाने लगा तो वहाँ भी गुरु के और माता पिता के आशीर्वाद से नंबर वन ही आता था तो स्कूल से ये शौक चलता गया चलता गया चलता गया आज तक जारी है जी अच्छा आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई मैंने कुल के टेंथ पास किया है जी जी। आगे फिर मेरे घर के हालात थोड़े ऐसे थे तो हम आगे नहीं पढ़ सके और एक रेलवे की नौकरी आज से बोलो तो 20 साल 25 साल पहले क्या पगार जी जी जी तो घर भी गुजारा मुश्किल था मुश्किल था लेकिन मैं हाँ एक बात कहूँगा कि सभी से मेरा ऐसा निवेदन है कि जिनके माँ बाप हैं तो माँ की सेवा में पहले ध्यान देवे सही बात मुझे मुंबई से काफी मुझे काम मिलने का लगने का मेरा योग था काफी लोगों ने सपोर्ट किया लेकिन बस मैंने यही सोचा कि मेरे पापा को छोड़ के मैं चला जाऊंगा तो इनकी सेवा कौन करेगा क्योंकि मम्मी मम्मी को मैंने देखा नहीं सही बात मम्मी बचपन में गुजर गए थे एक ऑपरेशन के दौरान अजमेर में तो मैं डैडी को छोड़ के नहीं गया और मैंने यही सोचा कि जो मेरे भाग में होगा तो मुझे यही मिल जाएगा तो आज मिला है मेरे को आज मुझे मधुबन में मिला है खूब खूब धन्यवाद है जी जी बहुत अच्छी बात जुरेश जी आपने इतने दिल की बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और बचपन की बातें आपने ताज़ा कराई और कुछ इतिहास की बातें भी आपने बताई हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ इस तरह की बातें सुनते हैं हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलता है सुरेश जी की भावनाएं अच्छी हैं कि वो मम्मी को तो नहीं देख पाए लेकिन पिताजी को उन्होंने देखा और उनकी पालना ली और पिताजी को हमेशा वो सहयोग देने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ रहना पसंद करते थे जबकि उन्हें बॉम्बे से काफ़ी काम मिलने वाला था लेकिन उन सारी चीज़ों को उसने सेकेंडरी किया और प्राथमिकता दी अपनी पिताश्री की सेवा की तो ये एक बहुत ही माता पिता के प्रति श्रद्धा का हो या प्यार का हो ये सुरेश जी की अपनी भावनाओं में हमने सुना तो मैं चाहूँगा कि हर बच्चे को अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए उनकी दुआओं से ही हम जी रहे हैं अगर उनकी दुआएं ना हो तो कब के हम जीते जीते मर जाते आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में सुरेश राठौड़ हमारे साथ हैं तो मैं चाहूँगा कि संगीत के साथ आपका बचपन से ही जुड़ाव रहा तो जब से आपने होश संभाला तब से आपने गाना शुरू किया मैं पूछ सकता हूँ कि स्कूल लाइफ में काफ़ी चीज़ें हमें याद रहती हैं तो क्या पहली बार जब आपको स्टेज पर एक बड़े मंच पर स्कूल लाइफ में स्कूल में जब गाने को मौका मिला था उस टाइम पर आपने कौन सा गीत गाया था और उस टाइम का माहौल के बारे में बताइए जी वो दिन मुझे इसी से आज याद है पंद्रह अगस्त का दिन था और उस समय में स्कूल में जब मैं आठवीं में पढ़ता था तो उस टाइम मेरी गुरु एक लेडी टीचर थे काफ़ी संगीत के जानकार थे वो और उनका नाम था सरस्वती राठी वो मुझे पहली बार मंच पे लाई कि बेटा तू गा तो मैंने पहला एक देशभक्ति गीत गाया था दो लाइनों में मैं कोशिश कोशिश करूँगा देखो वीर जवानों अपनी खून पे ये हिलजाम आए देखो वीर जवानों अपनी खून पे ये हिल जम आए देखो वीर जवानों, जवानों उस वक्त का ये गाना है तो ये दुल्हैनी याद है वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी देश राजा जा भैया जा बेटा जा मेरे यार राजा देखो वीर जवानों अपने पड़ा तो काम ना आए देखो वीर जवानों We live. और जब मुझे जब मैंने बड़े मंच और स्टेज जब मुझे मिलने लगे तो पहले मैं गिटार प्ले करता था और काफी साल मैंने गिटार बजाया और एक शो के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया हमारा तो उसमें दो एक कलाकार भी भगवान को प्यारे हो गए मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया किस तरह का एक्सीडेंट हो हम लोग एक सिरोही से अनुराधा पोटवाल का शो करके आ रहे थे अच्छा अच्छा और बस में हम लोग बैठ गए और पता नहीं उस बस का संतुलन ऐसा बिगड़ गया कि वो पुल पुल के ऊपर से बनास पुल के ऊपर से वो गाड़ी गिर गई oh, oh, oh. और उसमें काफी लोग तो बच गए hmm. काफी गुजर भी गए लेकिन मैं उसमें दब गया hmm. और रात को दो बजे गाड़ी गिरी पुल पे से hmm. तो सुबह मेरे को छ बजे निकाला गया Achha. और फरवरी का महीना था ठंड hmm. तो मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था अभी तक देखिए हाथ मेरा फ्रैक्चर है ah, ah, ah. तो वहां से सर मैंने गिटार बजाना बंद कर दिया और दो साल में घर बैठा रहा पापा से संगीत सीखा और जैसे मैं संगीत की सीख करके जब मार्केट में आया और मार्केट में आया और मार्केट में आया काम मिलने लगे और मुझे एक पहला फिल्मी शो का कार्यक्रम मिला जालौर के अंदर तो वहाँ से मैंने पहला गीत मेरे भाई की फिल्म नजीम श्रवण की पिक्चर आशिकी से नहीं। नहीं। पहला गाना मैंने शुरू किया अरे वाह और वहाँ से फिर मैंने काम रुखा ही नहीं तो मैं कहीं कहीं मेरे भाई विनोद जी राठौड़ की डबिंग भी करता हूं। कई लोग मुझे कहते हैं उनकी उनके गाने गाइए जैसे खलनाइक के गाने हैं या छुपाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता बाजी करके गाने हैं तो मैं कभी कभी ये भी कोशिश कर लेता हूं। तो एक हाथ कोशिश हमारे श्रोताओं के लिए भी सुनाइए आप हाँ जी लीजिए तो जो मैंने पहला गीत गाया था वो गाना कुछ इस तरह से था सांसू की जरूरत हो जैसे साँसु की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए हाँ बस सनम चाहिए आशिकी के लिए हाँ <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अपने विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में हम बात कर रहे हैं सुरेश राठौड़ जी से और बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रयास अपने जीवन में किया है और लगातार कोशिश उनकी जारी है और लोगों के साथ उनका जुड़ाव बड़ा ही अच्छा है और सामुदायिक गायकी में उनका अच्छा एक पकड़ है लोगों के बीच में गाते हैं तो आइए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आप कोई विशेष रूप से आपको किसी प्रोग्राम का अगर टाइमिंग मिल जाता है प्रोग्राम में आपको डिवाइड करते हैं तो किस तरह की तैयारी होती हैं और कौन-कौन से गीत आप गाते इसमें सर ऐसा है कि मुझे कभी-कभी जागरण जागरण जागरण। के के शो मिलते हैं। जी जी। माताजी अच्छा अच्छा हाँ, तो रात ये रहता है, जिसके जैन धार्मिक कार्यक्रम तो जैन धार्मिक कार्यक्रम के अंदर मेरा काफी अच्छा प्रयास है और उनमें पूजा होती है पूजा भी पढ़ाता हूँ अच्छा, अच्छा। और काफी नौ नौ दस दिन के कार्यक्रम होते हैं कभी दो दिन के होते हैं कभी पाँच दिन के होते हैं अच्छा। और उसके बाद कभी डांडिया रास का काम मिल जाता है अच्छा। और डांडिया राज गरबे का तो हर साल मेरा बुकिंग रहता है हर साल रहता है <laughs> तो वो भी तैयारी करते हैं फिर उसके बाद कभी बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम आता है तो उसकी भी तैयारी रखते हैं और मैरिज शो में तो फिर सारे फिल्मी शौक चलते हैं तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब क्या कहते हैं कि उसको कि जब किराना की दुकान खोल ली है तो उसमें सिर्फ आटा या चीनी या मिर्ची बेचने से मतलब नहीं है फिर दुकान में स्टॉक पूरा होना चाहिए माल का <laughs> तो इस तरह से मैं हिंदी, गुजराती और मारवाड़ी तीनों भाषा के गाने गाता हूँ और काफ़ी अच्छा काम मिल जाता है और बीके से जुड़ने के बाद मैं इतना खुश हूँ कि बस मैं सुबह उठते ही हूँ और बड़ा आनंद आता है मेरे तो भाइया जैसे कि तीन विधाओं में तीन भाषाओं में आप गाना गाते हैं तो हिंदी गाने तो हमने सुने हैं तो एक मारवाड़ी भी गाना सुनाया जाए बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी पधारो मारा केसरिया बालम अवो नी पधारो मारा दे पधारो मारा देश पधारो मारा देश रे पधारो मारा देश केसरियाँ बालम पधारो मारा देस ओ पधारो मारा देश क्या बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में आप सुरेश राठौड़ जी को सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा गाते हैं और अभी आपको जो है हिंदी और मारवाड़ी का जो टेस्ट है उन्होंने अपनी आवाज़ के माध्यम से कराया है अभी खाना बाकी है <laughs> तो चलिए मैं चाहूँगा कि एक गुजरात में भी आप रह चुके हैं और आपका जन्म भी शायद गुजरात से हुआ है तो मैं चाहूँगा कि गुजराती गीत भी सुनाइए हमारे सभी श्रोताओं को जी जी जी एक प्रभु भक्ति का गुजराती जी। थोड़ा सा भजन है ऊंचा अंबर थी आ प्रभु ऊंचा अंबर थी आ प्रभु जी दर्शन करने ने जो वाटड़ी तारीवाटड़ी दर्शन करने ने तारीवाटी ऊंचा अंबरती आवो ने प्रभु जी दर्शन करने ने जो बाटड़ी ओ दर्शन करने ने जो तारी बाटड़ी ओ चाम थी आवो ने प्रभु जी ओ चंबर थी आवो ने प्रभु जी दर्शन करवाने कल से आंखड़ी हो दर्शन करवाने कल से आंखड़ी हो रुम झुम रुम झुम आवो ने प्रभु जी रुम झुम रुम झुम आवो ने प्रभु जी राह जोई मैं प्रभु आपनी हो राह जोई मैं प्रभु आपनी ओ चाम बरती आवो ने प्रभु जी ओ आवो ने प्रभु जी दर्शन करवाने तल से आंखड़ी हो, हो दर्शन करवाने तल से आखड़ी सूरज ने चांद लाना दिवा प्रगटा टमटमता चार ता लाने मार तम तम ता तार लाने मारे ओ मारे अधीर हो तो जो वाटलड़ी करवा ने कल से आंखड़ी हो, हो दर्शन करवाने कल से आंखड़ी हो, हो, हो। रस वर्षाव जो, मारा, जो। ओ, ने जो, मारा भक्ति कामो जो स्वीकारो ने नैनो माथी अमी रस वर सावजो काो ने कर्मो मारा भक्ति स्वीकार जो खलू जो हूँ तो खो उतावड़ो मुखलडू जो हूँ तो खतावड़ो दर्शन करवाने तल से आंखड़ी हो दर्शन करवाने तल से आंखड़ी प संगे करतावा तलड़ी आतुर तुम संगे करतावा तलड़ी दर्शन करवाने तल से आ खड़ी हो दर्शन करवाने तल से आ खड़ी पूजा जी चाबर भी आवो ने प्रभु जी दर्शन करवाने तल से आकड़ी ओ दर्शन करवाने तल से आकड़ी हो रुम झुम रुम जुम। आवो ने प्रभु जी रुम झुम रुम झुम आवो ने प्रभु जी राह जोई मैं प्रभु प्रभुआपनी हो हो राह जोई मैं प्रभु आपनी हो हो दर्शन करवाने कल से करवा तो हाँ दर्शन करवा दर्शन सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए क्या बात बहुत खूबसूरत गीत आपने सुनाया आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में हमारे साथ सुरेश राठौड़ जी बने हुए हैं बहुत ही अच्छी बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें भी हम लोग सुन रहे हैं और जीवन में जैसे कहते हैं कि बहुत कुछ हमको मिलते रहता है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें एक आस बनी रहती है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है तो आपके जीवन में अब तक जो कुछ मिला है उसके बाद वाली जो आँस है आपकी वो बताइए कि कहाँ तक पहुँचना है जैसा है कि पहुँचने का तो कोई अंति नहीं है <laughs> जी आज भी जितना ऊपर जाता जाएगा जितना ऊपर जाता जाएगा तो फिर नीचे दिखे दिखाई नहीं देगा तो मैं तो ये चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि सर आगे बढ़ने में तो आगे जितने बढ़ते जाएगा उसका कोई अंति नहीं है नहीं लेकिन मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ भगवान के भजन गाना चाहता हूँ भगवान के गीत गाना चाहता हूँ और बस मेरी यही कोशिश है कि मैं बस संगीत से जुड़ा रहूँ और संगीत में अच्छे अच्छे भजन गीत लोगों तक पहुंचाऊं सुनाऊं और मेरे बच्चे भी इसमें लगे हुए हैं लेकिन अभी सब कॉलेज कर रहे हैं तो मैं उनको ना ही बोलता हूं कि इसमें आप पढ़िए मत <laughs> क्योंकि मैं इतनी मुश्किलों से यहां तक आया हूं तो आप तो कोई दूसरा जॉब ढूंढिए तो उनको भी शौक है वो भी कभी कभी मेरे साथ जुड़ जाते हैं अच्छा अच्छा तो ये मेरी कोशिश है कि मैं संगीत से जुड़ा रहूँ और आगे से आगे बढ़ता रहूँ और ईश्वर के भजन गाता रहूँ और ईश्वर की कृपा मुझे मिलते रहे गुरु की कृपा मिलती रहे यही चाहता हूँ मैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आपको आगे बढ़ना तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ लगेगा कि और भी मंजिल बाकी है और भी मंजिल बाकी है लेकिन जीवन में संतोष पाने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना पड़ेगा जैसे सुरेश राठौड़ जी कह रहे थे कि अभी मैं अपने जीवन में बहुत कुछ पाया हूँ और कुछ पाना बाकी है लेकिन साथ साथ मुझे जो आनंद आता है ईश्वर की भक्ति में भजन में गाता रहूँ ऐसी उनकी भावना है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है ऐसी भावनाओं को लेकर आप आगे बढ़ते रहें और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे जैसे अभी बन रही है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि राजस्थान और गुजरात के काफी लोग आपको सुन रहे हैं जी और जैसे कि आप गुजरात में जाते हैं या फिर राजस्थान में आते हैं दोनों जगह में जैसे आस में जहाँ भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो क्या डिफरेंस बता सकते हैं आप गुजरात और राजस्थान में हाँ कार्यक्रम जो आप करते हैं हाँ। तो दोनों जगह में क्या डिफरेंस होता है देखिए सर डिफरेंस तो यह है कि जब हम गुजरात में कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से हमको सुनते हैं अच्छा अच्छा पहली बार जो मैंने जीवन में अनुभव किया है बहुत अच्छे तरीके से हमको सुनते हैं और एक कलाकार की कदर भी होती है और जैसे हम राजस्थान में आते हैं तो कदर तो यहाँ भी है लेकिन जोड़ी हा हु ये नहीं वो वो नहीं वो अभी एक गीत भजन पूरा नहीं हुआ नहीं इसको कैंसिल करो दूसरा गाइए <laughs> इसको नहीं तीसरा गाइए अच्छा अच्छा अच्छा तो यहाँ राजस्थान में धमाधम बहुत है म्यूजिक को लेकर के और सही मायने में तो देखा जाए तो संगीत को बहुत कम समझते हैं हम्म हम्म बस यहाँ धमाल चाहिए धमाधम धम म्यूजिक बजरी है ये हो रहा हो रहा अच्छा, और गुजरात में बहुत सिस्टमेटिक काम करना पड़ता है तो मज़ा तो दोनों जगह आता है और फिर हम तो प्रोफेशनल हैं फिर जरा पैसे की तरफ जाएंगे तो फिर दोनों को सेंड करना पड़ेगा <laughs> तो वो भी जरूरी है सर जब अभी आगे कुछ सीखा नहीं ज़्यादा बराबर पढ़ाई भी नहीं हुआ तो इसी को लेके मैं चल रहा हूं तो दोनों में मुझे ये फ़र्क नज़र आया है बाकी कुल मिला अच्छा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिस तरह का श्रोता होते हैं उसी तरह का आपको अपने भावों में प्रदर्शन करना होता है और ऐसे ही गीत आप गाते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है और अपनी एक कमी भी होती है तो दोनों कुल मिलाकर हमारे बीच में जब हम लोग प्रजेंटेशन करने जाते हैं तो दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलता है तो आइए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और अपने जीवन में जो बहुत ही खूबसूरत अनुभव आपको रहा मंच जो आपने किया मंच प्रोग्राम जो आप स्टेज प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं हम लोग उसके कुछ 25 साल तक आप काफ़ी जगह आपको घूमना हुआ काफ़ी प्रोग्राम्स आपने किए तो कुछ एक प्रोग्राम्स के बारे में बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगे हो देखिए सर एक बार मैं एमपी में इंदौर की तरफ प्रोग्राम कर रहा था तो वहाँ संगीत की बहुत कदर है एम पी हु. में तो वहाँ मैंने जैसे इस्टार्ट किया तो सबसे पहले एक पांच भाई आए और उन्होंने एक बड़ी सी माला बना रखी जिसके अंदर दुनिया भर के रुपए पिरोए हुए हाँ और तो काफी दूर से तो मैं समझाइए इतना बड़ा क्या लेकर के आ रहे हैं झूमते में आ रहे हैं जी जी नाइट का समय था और जब जैसे नजदीक आए स्टेज पे आए लाइट में देखा तो मैंने कहा नोटों का हार है और उन्होंने आते मेरे गले में पहना दिया और ऐसा गोद में उठा लिया और उठा करके पब्लिक में लेके चले गए तो मेरे जो साजिंदे काम कर रहे थे मेरे आर्टिस्ट पीछे काम कर रहे थे मैंने उनको कहा मैंने कंटिन्यू आप। है अब ये भी छोड़ेंगे तो मैं आके गाऊंगा <laughs> तो एक सिंगर वहाँ से ऑडियंस में कोई था भागकर करके आया और मेरे जो गीत में गा रहा था भजन उस गीत को उसने कंटिन्यू किया और मुझे लेकर वो लोग नाचने लगे और जैसे ही मैं उतरा तो उतरते ही वहाँ कुछ जेंट्स लोग थे और इतना भी मालूम नहीं भीड़ में जेंट्स भी थे कि महिलाएं भी थी कि पता नहीं कौन कौन थे न जाने कितने लोगों ने मुझे चू और धन्यवाद दिया और एक एक गाने पे मुझे वंश मोर मिला अच्छा। और वो गाना करीबन समझिए कि वो कार्यक्रम रात को तीन बजे तक चला और तीन बजे तक बस वो यही कह रहे थे राठौड़ जी आप ही गाइए दूसरे सिंगरों को ना गाने देवे तो पहले तो मैं बात को समझा नहीं की मैंने कहा मुझे ही क्यों सुन रही है फिर हो सकता है उनको मजा आ रहा हो तो मैंने कहा नहीं भाई जब मेरे संग आए तो एक दो इनको भी तो चांस दो लेकिन जब जैसे उन्होंने गाया आ, तो फिर उनको जमानी आ, तो संगीत में क्या होता है कि एक बार दो बार तीन बार जो गीत बज गया या सिंगर ने गा लिया तो ऑडियंस को खोपड़े में बैठ जाती है वही उसको वही धमाधम चाहिए आ, आ, आ, आ, तो वो मेरा इंदौर का प्रोग्राम कौन सा गीत वहाँ पर आपने गाए थे गीत तो मिक्स प्रोग्राम था अच्छा उसमें भजन भी थे और माताजी के भजन भी थे कुछ फिल्मी गाने भी थे एक्चुअली वो कार्यक्रम बर्थडे का प्रोग्राम था अच्छा अच्छा तो उन्होंने बोला सर आपको जो समझ में आवा वो आप गाइए लेकिन अब बस गाइए परफॉर्मेंस अच्छी दीजिए तो वहाँ से काफी इज्जत मिली मुझे और वहाँ एक गाना मेरे भैया का तीन चार बार सुना उन्होंने अगर आपकी इजाज़त है तो मैं सुनाना चाहूँगा हाँ जी उस गीत को फिल्म बाजीगर से विनोद भाई राठौड़ ने गाया है जो मेरे से दो साल बड़े हैं अच्छा। उम्र के अंदर और अभी इस वक्त वो कलकत्ता में है फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी उन्होंने अच्छा। और कलकत्ता स्टूडियो में काम कर रहे हैं हो अच्छा। तो उनका एक गाना था बाजीगर का छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता हमें तू महाबत है जताना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता इस ये गाना था और वहाँ उनको कुछ ऐसे थे जो शायद कुछ लाइफ में चक्कर रहा होगा उनको <laughs> बहुत चक्कर रहता है दुनिया में आजकल लोगों जी, को जी, तो बार बार उनको वो पसंद आ रहा था और कुछ तो ऐसा आया कि विनोद भाई के गाने गाइए और एक बंदा तो ऐसा आया जिसने वो फिल्म उसमें था और बोले मैं आपको ग्यारह सौ रुपये इनाम दूंगा <laughs> लेकिन मेरे को विनोद भाई का एक गाना सुनाइए मैंने कहा बोलो सर तो वो फिल्म थी मेरा ख्याल है मैं नाम तो बोल रहा हूँ लेकिन उस गाने के बोल कुछ इस तरह से थे हाँ फिल्म नायक उसका गाना था नायक नहीं, नहीं।, नहीं। खल नायक हूँ मैं वो ऐसा टॉपी वोपी लगा करके आया हीरो है ना आ, एक्टर है संजय है उसका रोल करके आया <laughs> और बस ज्यादा आप गाते रहिए <laughs> अच्छी, अच्छी बातें मैंने कहा <laughs> नायक नहीं खल नायक नायक नहीं खल नायक ऐसे दो चार लाइनें थी वो गाना पूरा मेरे बुक में लिखा हुआ है तो ये मेरे को एक्सपेरियंस एक बहुत अच्छा रहा वहाँ पे और तब से मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिल्मी गाने और गाने चाहिए तो मैं फिल्मी गाने भी गाता हूँ और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छा सुना सकूँ सुरेश राठौड़ जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और किस तरह के मंचीय प्रोग्राम जब हम लोग करते हैं तो श्रोताओं का मान सम्मान रखने के लिए और सम्मान पाने के लिए किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है जी वो आपके जी शब्दों से पता चल रहा है कि कितना कि मेहनत करना पड़ता है और कोई गाने की अगर आपके पास तैयारी नहीं और गाने को कहें तो क्या होता होगा आपकी अरे सर बहुत जबरदस्ती लगता है कई बार बार बार हुआ होगा एक होता है, होता है, है। होता है, होता है। एक आज किस्सा सुनाइए जब आपको तैयारी नहीं और वो गाने की फरमाइश हो हो रही हो। अरे सर एक बार क्या हुआ एक, ये माउंट की बात है अच्छा एक होटल में शो था हाँ हा। डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस थी हाँ हा। तो वहाँ एक बहन आए और शायद वो राखी का ही दिन था अच्छा अच्छा तो मैं सोच भी नहीं सकता की एक वटी शो के अंदर एक जहाँ कॉकफ्रेंड होता ना खाते हैं पीते हैं नाचते हैं करते हैं सब लोग और माउंट पे पूरी गुजरात से पूरी डॉक्टरों की टीम आई थी अच्छा अच्छा तो एक बहन आई तो मैंने जैसे ही उसको उसका हाव भाव देखा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी बड़े डॉक्टर की मिसेज दी है अब डॉक्टर ही है तो सब डॉक्टर ही होंगे और उनकी पत्निया ही होंगी तो स्टेज पर वो चढ़ गई उसका बॉडी इतना हैवी था अच्छा अच्छा तो जैसे तैसे वो चढ़ गई मैंने कहा बहन बोलिए मैं नीचे आ जाता हूँ बोले नहीं मैं ऊपर आएगी आ जाओ भाई आए तो उनके हाथ में सर राखी थी आ, आ, और उन्होंने बोला आ, कि मेरा गाना गाइये राखी का भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना अच्छा। तो मैंने वो एक लाइन गाई लेकिन आगे मुझे आवे नहीं और मैं बिल्कुल वापस गा करके कर घूम के फिर वापस वहीं आ जाऊं मैंने जैसे भी करके ये नीचे उतर जाए तो मेरा पीछा छूट जाए <laughs> तो वो वापस वो बोले नहीं ऐसे नहीं ऐसे उन्होंने माइक मेरे हाथ में से ले लिया और उन्होंने गाना शुरू कर दिया जबकि सुर में ताल में कुछ नहीं था तो वो जो क्या बोलूँ मैं उसको कहना चाहिए आप बीती वो मुझे आज तक याद है और हमेशा मैं अब शो में कहीं भी जाता हूँ तो जो मेरे पास स्क्रिप्ट तैयार है गाने की ओके उसी को मैं गाता हूँ नॉट ए फरमाइश में लेते ही नहीं हूँ उसके लिए एक सिंगर पास में रखता हूँ कि देख भाई कोई फरमाइश आ जाए तो तुम गा लेना <laughs> बाकी मेरा एक बैलेंस है कि 50 गाने तैयार करके निकलता हूँ 50 में से 20-25 गाने बजते <laughs> तो ये मेरे को एक याद है आज भी वो भैया मेरे <laughs> अब, अब अपन सोच भी नहीं सकता की ये गाना मुझे गाना पड़ेगा क्या होगा ऐसा हो जाता है कभी कभी सही बात है सची आता थैंक यू और इस तरह की जो है हमारे कलाकारों के साथ हमेशा इस तरह की दिक्कतें आती रहती है आप तैयारी वो कुछ और करके आए श्रोता अगर कुछ फरमाइश और करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है और रेडियो जॉकी के साथ भी ऐसा होता है क्योंकि कुछ गाने उसको सिलेक्ट दिए होते हैं और लोगों की फरमाइश आ जाएगी दूसरी दूसरी तो बड़ा मुश्किल होता है कि रेडियो के नॉर्म्स के अनुसार वह नहीं प्ले कर सकते हैं तो ये सारी बातें हमारे श्रोताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारे जो कलाकार होते हैं वह भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम से बंधे हुए रहते हैं और कुछ उनको अगर गंवाना ही है तो आपके पास प्रोग्राम पहले से डिसाइड हो गया तो आप फरमाइश पहले से दे दो ताकि वह बेचारा तैयारी करके आ जाए और और ऑन द आप कहेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है अगर तैयारी तो जो रेगुलर चलने वाली जो चलन में है गाने अगर उसकी फरमाइश करते हो तो वो तो कोई भी गा सकता है लेकिन ऐसे कुछ अलग चीज़ अगर अलग परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पूर्व तैयारी यानी पहले से ही फरमाइश दे के रखनी पड़ती है तब जाके वो चीज़ें पूरी हो हैं हमारे साथ सुरेश राठौड़ जी के साथ बहुत ही अच्छी बातें हुई और एक कलाकार के साथ जो आप बीती होती है वो भी सुनाया और किस तरह से उन्होंने मेहनत करके अपने जीवन में जो सिंगिंग का जो हुनर है उन्होंने कायम रखा है और अब भी प्रैक्टिस करते रहते हैं आगे बढ़ते रह रहे हैं उनकी भावना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति गीत भजन गीत मैं सुनाऊँ लोगों को और नए गीत भी मैं रचूँ और उसको भी गाऊँ ऐसी उनकी भावना है तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा सुरेश राठौड़ जी हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप आएँ और जाते जाते मैं कहूंगा एक मैसेज का जो पुराना कोई भी मैसेज वाला एक गीत हमारे श्रोताओं को सुनाइए एक कलाकार को सर हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट बनकर रहना चाहिए मेरा मानना है इंस्ट्रूमेंट अगर बंद पड़ा है घर में चाहे वो सितार हो गिटार हो हारमोनियम हो फ्लूट हो अगर वो खोखे में हम पैक करके उसको रख देते तो एक तरह से उस उस साज की मृत्यु है मृत्यु होगी समझो तो इंस्ट्रूमेंट बजना चाहिए भाई हम घर में एक एक डेली का हम एक एक घंटा निकाले कि मुझे डेली एक हारमोनियम बजाना है तो ये मेरा दावा है रोज आप नहीं आता है ना आपको कोई बात नहीं, नहीं। आपको ऐसे ऐसे हाथ हाथ चलाने आते हैं ना आप टाटू टाँटो कुछ भी करते रहिए एक दिन ऐसा आएगा जरूर उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा कि यहाँ से ऐसा होगा यहाँ से ऐसा होगा तो जो बजाना जानते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इंस्ट्रूमेंट को चाहे हारमोनियम है गिटार है वॉलियन है जो भी आपके घर में है उसको पैक करके मत रखिए पैक करके मत रखिए और उसके बाद उसको आप बजाइए कंटिन्यू बजाइए आप लेकर के आगे शौक शो, शौक में लिया है और घर में लाके सजा दिया तो वो बहुत बड़ा पाप है सरस्वती का तोहहीन है मेरा ऐसा मानना है तो आप रोज बजाते रहिए और उसके साथ गाइए भी तो आपको राग का अनुभव होगा स्वर अनुभव होगा पता लगेगा कि ये क्या है तो मैं समझता हूँ कि ये करना चाहिए हर कलाकार को गाने वाला है तो एक घंटा ऐसा निकाले कि डेली में कोई भी गाना भले ही ये गाना कल गाया था आज फिर तू गा परसों फिर गा तो तुम्हें मतलब पता लगेगा कि मैं कहाँ मेरी गलती हो रही है कहाँ मेरी मूर्खी चूक रही है फिल्म में कुमार शानू ने ऐसा गाया मैं ऐसा गाऊँ तो थोड़ा हटके रहेगा तो चलेगा लेकिन बिल्कुल रॉन्ग होगा तो फिर गलते जाएगा तो कुल मिला के बस मेरा ये मैसेज है कह रे करते रहें इंस्ट्रूमेंट का बजाने वाले तो वो रियाज करें और गाने वाले तो वो गाते रहें लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें अगर अपना इज्जत बनाना है मार्केट में और अपना क्रेज चाहते हैं तो जिसको एक बार जीवन दे दी कि मैं आपके शो में आ जाऊंगा आपका मैं प्रोग्राम करूंगा तो वहां जाके पहले करिए भले वो प्रोग्राम पचास का है उसके बाद आपके पास पाँच लाख का आता है तो नहीं अगला तुम्हारे विश्वास पे वो अभी राइट टाइम कहाँ से पार्टी लाएगा सही बात है तो हमारे कुछ कलाकारों में या हमारे राजस्थान में या गुजरात में वे कोई भी प्रांत हो हुँ, हुँ, तो ये कलाकारों की बहुत गंदी आदत है कि आपके पास मैंने डील कर लिया और वही प्रोग्राम अगर मेरे पास उसी डेट में पांच लाख का आ गया तो तुम इंतजार करते रहो और मैं गाड़ी भर के उधर चला गया हुँ, तो हुँ, और हमारी भाषा में एक और कथे है कि टोपी ना दीजिए अगर आप नहीं आ सकते तो उसके लिए व्यवस्था कीजिए व्यवस्था देख भाई मैं वहाँ की लेकर नहीं जा रहा हूँ और देख भाई तो वहां पहुंच जा और ये बजट रहेगा और ये मिलेगा तो बात को क्लियर रखें सही बात है ये मेरा बहुत बड़ा एक मैसेज है सभी कलाकारों के लिए सुनने वाले मेरे भाइयों के लिए चाहे वो राजस्थान के हो चाहे गुजरात के हो जिसको एक बार हाँ कर दी तो हाँ कर दी तो उसका हाँ कर हाँ और उसके बाद एक और मैसेज देना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि हाई बजट हो तो मैं आऊँगा आप सबके संग काम कीजिए मैं देखिए मैं कम में भी जाता हूँ और कभी कभी मुझे ज़्यादा भी मिल जाता है और कई बार हाँ होने के बाद भी नहीं मिलता है तो वो भी सहन करते सहन करता है क्या करेंगे अगर अगले को पेमेंट नहीं मिली या कोई तकलीफ आ गई तो अभी झगड़ा थोड़ी किया जाएगा सही बात चल कोई बात नहीं अगले नहीं तो उस तारीख में देखा जाएगा हाँ। तो कुछ सहन करना भी सीखे और कुल मिलाकर के बस सबको ले चले एक कलाकार का जीवन ऐसा है सबको ले चले थैंक यू धन्यवाद चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और जाते जाते मैं कहूँगा एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो गुनगुनाइए घूंग की तरह बजता ही रहा हूँ मैं घूंग की तरह बजता ही रहा हूँ मैं कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ मैं घूंगे की तरा बजता ही रहा हूँ मैं घुँगेरु की तरा बजता ही रहा हूँ मैं बजता ही रहा हूँ मैं mm -hmm. चलिए सुरेश राठौर जी बहुत ही अच्छा गीत आपने गुनगुनाया जाते जाते हैं और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपकी बातें आपके गुनगुनाना तो चलिए ऐसे ही आप खुश रहें मस्त रहें इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे और सुरेश राठौर जी को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में कुछ नई बातें कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे इसी वादे के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो की तर बजता ही रहा हूँ मैं घुंग रु की तर बजता ही रहा हूँ मैं कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ मैं उंग बजता ही रहा। मीट के बनता ही रहा हूं मैं घूम की तरह बजता ही रहा हूँ मैं ही रहा मैं गुंगुरू की तरह बजता ही रहा मैं रांगुरू की तरह बजता ही रहा मैं बजता ही